श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अद्वैतानंद गोपाल में विनोद बुद्धि का भी अभाव नहीं था उस समय गोपालदास सब्जी के बाग की तथा एक दूसरे साधु फूल के बाग की देखरेख किया करते थे एक दिन यह देखकर कि सारे ब्रह्मचारी फूल के बाग में काम कर रहे हैं और सब्जी के बाग में काम नहीं हो रहा है गोपाल ने कहा आह नए लड़कों से इतनी मेहनत नहीं लेनी चाहिए फूल बाग की मिट्टी बड़ी सख्त है उसे लड़कों ऐसे लड़कों तुम लोग यहाँ आकर कार्य करो यहाँ की मिट्टी नरम है सभी जानते थे कि वास्तव में सब्जी बाग का काम बहुत अधिक श्रमसाध्य है अतः उनकी यह बात सुनते ही हँसी का फब्बारा फूट पड़ा पुराने विचारों में बढ़े गोपाल की चाय के बारे में बड़ी विपरीत धारणा थी वे स्वयं चाय नहीं पीते थे तथा दूसरों को भी चाय पीने से मना करते थे इसको लेकर कभी कभी काफ़ी मजेदार घटना हो जाती थी एक बार गोपाल ने किसी से कहा अरे चाय मत पीना बिल्कुल मत पीना नहीं तो खून की टट्टी होगी संबोधित व्यक्ति ने उत्तर दिया गोपाल जितने बूंद चाय उतने बूंद खून इस पर गोपालदा भी व्यंग करते हुए बोले खूब पियो खूब पियो और इसके साथ ही हंसते हँसते सबके पेट में बल पड़ गए आयु अधिक होने के कारण वे जनता के कल्याणार्थ किए जाने वाले बड़े बड़े सेवा कार्यों में भाग नहीं लेते थे इसलिए बाह्य दृष्टि से उनका जीवन घटनाबहुल नहीं था परंतु जितने दिन उनके शरीर में प्राण रहे उनके हृदय में ठाकुर के आदर्शानुसार जीवन बिताने का तीव्र प्रयास दिखाई देता था यद्यपि इस विषय में उन्हें आशाती सफलता मिली थी तथापि उस आदर्श को और भी अधिक तीव्रता के साथ उपलब्ध करने के लिए उनमें साधकोचित अतृप्ति एवं आक्षेप व्यक्त होता था उन्हें गीता पाठ बड़ा पसंद था निमित्त गीता पाठ के लिए उन्होंने अपनी सुंदर लिखावट में पंच गीता लिख रखी थी सत्य के प्रति उनमें अगाध श्रद्धा थी और इसे उन्होंने अधिकांश ठाकुर से ही सीखा था एक बार पेट की बीमारी के समय एक वैद्य ने ठाकुर को तीन नींबू खाने के लिए कहा था ठाकुर ने गोपाल दास से इसकी व्यवस्था करने को कहा तो वे बहुत सारे नींबू ले आए परंतु सत्य के मूर्तिमंत विग्रह ठाकुर ने केवल तीन ही नींबू रखकर बाकी सब वापस कर दिए गोपाल दा ने अपनी ही आँखों से देखा कि जिन्हें उन्होंने अपने जीवन के ध्रुव तारे के रूप में ग्रहण किया है उनके निष्कलंक चरित्र में वचन एवं क्रिया में तनिक भी विसंगति नहीं है यह घटना स्वयं ही उनके हृदय पटल पर बड़े दृढ़ रूप से अंकित हो गई थी वे जैसे स्वयं सत्यनिष्ठ थे वैसे ही मठ के ब्रह्मचारियों को भी सत्य परायण होने के लिए उपदेश तथा प्रोत्साहन दिया करते थे अद्वैतानंद जी के तीर्थ भ्रमण का कुछ उल्लेख पहले ही किया जा चुका है शरीर के वृद्ध हो जाने पर भी उनका मन सदैव ही अदम्य उत्साह से परिपूर्ण रहता था इसी मनोबल के भरोसे उन्होंने केदारनाथ से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक के सभी प्रमुख तीर्थों का दर्शन किया था मार्च अट्ठारह ईस्वी में वे माताजी के साथ गया धाम गए थे अठारह सौ ईस्वी के शीतकाल में वे हरिद्वार के कुंभ में उपस्थित हुए थे 1897 ईस्वी नवंबर में वे कोंड नगर के नवाई चैतन्य बाबू के साथ रायपुर गए और वहां से दक्षिण भारत का भ्रमण करने निकले 23 मार्च अठारह ईस्वी को वे स्वामी सुबोधानंद तथा निर्मलानंद के साथ मठ लौटे 1899 सौ ईस्वी के अंत में वे दार्जिलिंग गए जहां से वे 5 नवंबर को मठ लौटे उन्नीस सौ ईस्वी में स्वामी जी के भारत लौटने के कुछ दिन बाद अद्वैतानंद जी कुछ गुजराती भक्तों के साथ द्वारका गए और अगले वर्ष 7 फरवरी को मठ लौटे व्यायाम आदि के फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य आखिरी दिनों तक अच्छा ही था दूसरे के ऊपर निर्भर रहना उन्हें कभी पसंद नहीं था और ईश्वर ने भी उन्हें ऐसे परिस्थिति में बहुत कम ही रखा था यदि कोई स्वतः प्रवृत्त होकर भी उनकी सेवा करने आता तो वे उसे रोक देते थे अपना सब काम वे स्वयं ही किया करते थे और उसी में उन्हें आत्मतुष्टि मिलती थी संगीत से उन्हें बड़ा प्रेम था और तबले पर उनका हाथ खूब मधुर था देह त्याग के कुछ दिन पहले से वे पेट की बीमारी के, के कारण कष्ट पा रहे थे इसके प्रतिकार के लिए वे प्रतिदिन थोड़ा व्यायाम करते थे पर इस जरा जीर्ण शरीर को धारण किए रखना कष्टप्रद हो जाने तथा प्रतिकारार्थ प्रयत्न करने के उपरांत भी रोग के बढ़ते रहने के कारण एक दिन वे ठाकुर के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए और कातर स्वर में प्रार्थना की प्रभु मुझे इस कष्ट से मुक्त करो ठाकुर ने उनकी वह प्रार्थना सुन ली और शीघ्र ही उनकी मुक्ति का दिन आ पहुंचा सुना जाता है कि अंतिम बीमारी के समय उन्हें एक अलौकिक दर्शन हुआ था उन्होंने देखा कि ठाकुर हाथ में गदा धारण किए उनके सम्मुख उपस्थित हैं गधा देखकर गोपाल को अचरज हुआ और उन्होंने ठाकुर से इसका कारण पूछा तब ठाकुर ने कहा इस बार मैं गदाधर रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ क्या ठाकुर ने गदाधर रूप के द्वारा इसी ओर संकेत किया था कि उनके आगमन से सारे भेद विवाद दूर होंगे स्मरण रखना होगा कि ठाकुर का पित्र दत्त नाम गदाधर ही था अवतार पुरुषों के सारे क्रियाकलाप तथा नाम आदि सार्थक ही होते हैं परंतु कौन जानता है उनके पीछे कहाँ कौन सा अर्थ निहित रहता है निदान अंतिम दिन आ पहुँचा स्वामी प्रेमानंद जी के एक पत्र में उस दिन का एक संक्षिप्त परंतु मर्मस्पर्शी विवरण प्राप्त होता है 28 दिसंबर 1909 सौ ईस्वी मंगलवार को साढ़े चार बजे गोपाल दादा ने स्वधाम गमन किया केवल मामूली सा ज्वर हुआ था कोई सोच भी नहीं सका था कि वे इतनी जल्दी शरीर त्याग करेंगे अंतिम समय की मुख्यन्ति अत्यंत सुंदर थी प्रभु के भक्त की लीला अपने आप में ही एक आश्चर्य है इस समय डॉक्टर मोती बाबू उपस्थित थे गोपाल दादा ने नींबू ने मिश्रित दूध पिया और मोती बाबू को नमस्कार करके हंसते हंसते शरीर त्याग किया इक्यासी वर्ष की आयु में यह लोग त्याग कर स्वामी अद्वैतानंद महाराज वांछित धाम को चले गए परंतु अपने पीछे वे परिवर्ती सन्यासी संघ के लिए एक आदर्श जीवन छोड़ गए जो अनुसरण करने योग्य है